भारत लौटकर उन्हें पता चला कि सेवियर साहब का सचमुच ही देहांत हो चुका है अतः उन्हें लगा कि हिमालय की गोद में अवस्थित मायावती आश्रम में जाकर श्रीमती सेवियर को सांत्वना प्रदान करना उनका पहला कर्तव्य है उन दिनों वहां खूब ठंड पड़ रही थी और चारों दिशाएं बर्फ से ढकी थी तथापि कष्ट की चिंता न करते हुए वे वहाँ जाकर श्रीमती सेवियर से मिले और तीन जनवरी से अठारह जनवरी तक वहां रहने के बाद 24 जनवरी को बेलूर मठ आ गए दो महीने तक मठ संचालन ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान तथा अतिथि अभ्यागतों के साथ वार्तालाप आदि में बिताकर 18 मार्च को स्वामी जी ने पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश की यात्रा की ढाका में उनके दो व्याख्यान हुए वहां से वे चंद्रनाथ तथा कामाख्या दर्शन के बाद शिलांग पहुंचे इन दिनों स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुमूत्र आदि रोगों के कारण ठीक न था अतः स्वास्थ्य में सुधार के निमित्त वे थोड़े दिन वहीं पहाड़ पर रहे शारीरिक दुरावस्था के बावजूद उन्हें जनता के आग्रह पर वहां भी एक व्याख्यान देना पड़ा था स्वास्थ्य में कोई विशेष सुधार न होता देख वे मई के मध्य में बेलूर मठ चले आए उन्नीस सौ अक्टूबर मास में स्वामी जी के आग्रह पर बेलुर मठ में पहली बार प्रतिमा में दुर्गा पूजा की गई इससे एक और स्वामी तो जी की मातृ पूजा करने की इच्छा पूरी हुई और दूसरी ओर निष्ठावान हिंदू समाज भी यह समझ गया कि विदेश से लौटे विवेकानंद अथवा उनके द्वारा स्थापित मठ में प्राचीन परंपरा से अलग कोई नया धर्म मत नहीं चलाया गया है उसी वर्ष के अंत में जापान से श्रीयुक्त ओडा और ओकाकुरा नाम के दो प्रसिद्ध विद्वान भारत आकर स्वामी जी से मिले उन्होंने स्वामी जी से जापान आकर वहां एक धर्म महासभा में भाग लेने का अनुरोध किया परंतु मानसिक उत्साह के उपरांत भी शारीरिक अक्षमता के कारण देश जाने की इच्छा प्रकट करने पर भी निश्चित रूप से कुछ न कह सके ओकाकुरा उनका संग संग लाभ करने हेतु कुछ दिन तक मठ में रहे फिर बौद्ध गया दर्शन के लिए उत्सुक होकर स्वामी जी को भी साथ चलने का आमंत्रण दिया इसके पहले ही स्वामी जी का वाराणसी जाना निश्चित हो चुका था अतः पहले तो वे जापानी लोगों के साथ गया धाम गए फिर वहां से वाराणसी आ गए वहां पर ओकाकुरा ने स्वामी जी से विदा ली और उन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट संगी के साथ भारत भ्रमण के लिए चल दिए स्वामी जी के वाराणसी निवास के फलस्वरूप दो आश्रमों का सूत्रपात हुआ वहाँ के एक धर्मभिरु सज्जन ने उन्हें वहाँ पर वेदांत प्रचार के लिए कुछ धन दिया इसी धन से आगे चलकर वहाँ पर रामकृष्ण अद्वैत आश्रम का प्रारंभ हुआ इसके अतिरिक्त स्वामी जी से प्रेरणा प्राप्त कर वहाँ के कुछ नवयुवकों ने थोड़ा सा धन संग्रह करके एक समिति का गठन किया और पीड़ितों की सेवा में लग गए यही वर्तमान रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम का श्री गणेश था उन्नीस सौ में श्री रामकृष्ण देव के जन्मतिथि के पूर्व ही स्वामी जी मठ में लौटे शरीर की अवस्था उस समय अत्यंत सोचनीय थी फिर भी उनमें उत्साह उद्यम की तनिक भी कमी नहीं आई वे और भी चार महीने इस लोक में रहे, परन्तु उसका प्रत्येक दिन घटनाओं से युक्त था प्रत्येक क्षण शिक्षा प्रद था और प्रत्येक पल इस जगत वरण्य महामानव के स्पर्श से संजीवित था इच्छा मृत्यु नर ने देह त्याग के लगभग एक सप्ताह पूर्व अपने शिष्य स्वामी शुद्धानंद को एक पंचांग लाने का आदेश दिया और उस दिन से आगे के कुछ पृष्ठ उलट पुलट कर उसे अपने कमरे में ही रख लिया इसका तात्पर्य उस समय तो भक्तों की दृष्टि में अज्ञात रहा परंतु उनका देह त्याग हो जाने के बाद स्मरण आया कि श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही किया था अमरनाथ से लौटने के बाद स्वामी जी ने हंसते हुए कहा था बाबा अमरनाथ ने मुझे इच्छा मृत्यु का वर दिया है इसी प्रकार और भी कई बार उन्होंने अपने आसन्न लीला संवरण की ओर संकेत किया था परंतु प्रियभयोग की कल्पना तक करने में अक्षम भक्तों का मन यह समझ नहीं सका था कि सिद्ध संकल्प देव मानव अपना कार्य पूरा करके अब सचमुच ही विदा लेने को प्रस्तुत हो रहे हैं 4 जुलाई उन्नीस सौ ईस्वी शुक्रवार का दिन संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता की वर्षगांठ का दिवस था प्रात जलपान के समय काफी आमोद प्रमोद हुआ दूसरे दिन शनिवार को अमावस्या थी स्वामी जी के मन में उस दिन काली पूजा करने का संकल्प हुआ और उसी समय स्वामी रामकृष्णानंद के पिताजी वहां आ गए स्वामी जी ने आनंद पूर्वक उन्हें अपनी अभिलाषा बताते हुए मठवासियों को पूजा का आयोजन करने का निर्देश दिया तत्पश्चात मंदिर में जाकर आठ बजे से ग्यारह बजे तक का समय उन्होंने गंभीर ध्यान में बिताया उनके मंदिर से नीचे उतरते समय स्वामी प्रेमानंद को उनकी सुन पड़ी। यदि ऐसे सैकड़ों विवेकानंदों का जन्म होगा तत्पश्चात उन्होंने स्वामी शुद्धानंद को शुक्ल यजुर्वेद के कुछ अंश सायण भाष्य के साथ पढ़ाया भोजन के बाद विश्राम कर पुनः ब्रह्मचारियों के संस्कृत पाठ में भाग लिया सायंकाल वे स्वामी प्रेमानंद के साथ बेलूर बाजार तक घूमने गए और कहा कि अब उनकी शारीरिक अवस्था अच्छी है टहलते समय उन्होंने एक वेद विद्यालय स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की और इस विषय पर स्वामी प्रेमानंद के साथ लंबी चर्चा भी की बाद में संध्या समय मठ में लौट उन्होंने सभी से कुशल छेम पूछा और कमरे में जाकर सेवक से जप माला ली तथा उससे बाहर जाने को कहा फिर माँ गंगा की ओर मुक् के वे ध्यान मग्न हो गए एक घंटे बाद उन्होंने सेवक को बुलाया और खिड़कियाँ खुलवाकर पांव दबाने और पंखा चलने को कहा लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने दीर्घ निश्वास छोड़ा और एक मिनट बाद फिर वैसा ही निःश्वास छोड़ा तत्पश्चात एक थके मादे शिशु की तरह जगदम्बा की गोद में चिर में लीन हो गए स्वामी प्रेमानंद आज इस सब ने आकर देखा कि उनका मुख्यमंडल ज्योतिर्मय था और दोनों विस्फारित नेत्र तेज पूर्ण थे ओम शांति शांति शांति